श्री गुरु चरण सरोजर जय जन मुकुर सुहारी वरण होबर विमल यश ज्योदायक फल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भो भाई सब संतन की जय दुवा संख्या एक सौ सत्रह के बाद इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्मयन भव सुख सुप्रकाश भव मूल भेद ब्रहना साबल वेद्या करिवार तम मिटय पारा तब सोई बुद्धि पाये उजियारा उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा छोरन निरु ग्रंथि पावज सोई तब यह जीव होई होोरत ग्रंथि जानी खगरायान अनेक करव माया सिद्धि सिद्धि प्रे प्रेरे बहू भाई बुद्धि लोग दिखावहीं आई।, लो दिखा आई कल बल छल कर जाही समीपा अंचल बात बुझावहीं दीपा तो जो परम शयानी दिन तवनयन जानी जौ ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तौ बहोर सूर्य कर उपाधि इंद्र द्वार झड़ो खान कहाता सुर बैठे करि था न देख विषय बयारी देहठि दे कपाट दे दे उभारी।, दे दे उभारी जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप वि ज्ञान बुझाई ग्रंथि न छूट मिटास प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा इंद्र न सुवर्ण न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय भोग पर प्रीति सदाई समीर बुद्धि कृति भोरी दीप कुबार बहोरी तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश हरिमाय यतिर तरन जाय विगेश कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक ताह। ताह। ताह। तो ओ ही गुनाक्षर आय जा प्रत्युयेक कश्या पर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो वैश्व संतन की जय <coughs> दृष्टान्त के रूप में गाय से शुरू किया उसके लिए फिर चारा उसका बछड़ा दू फिर उसका दूहना दूध करके दूध को लेकर के फिर गर्म करना और फिर उसको ठंडा करना दही जमाना दही जमा करके फिर उसको मथाई से मथना और मथ करके फिर उसको मक्खन निकाल लेना ये तो दृष्टांत में जैसे है इसी प्रकार से फिर इसमें सिद्धांत के रूप में हुई व्यक्ति में श्रद्धा हो और जब तक नियम इत्यादि वृत्ति करे ये और फिर परमात्मा में विश्वास हो और इस प्रकार के साधन करते हुए मन को अपने निर्मल करे धर्म में का आचरण करे परम धर्म में भी प्रीति रखे उसके लिए आगे बढ़े अपने अंदर जो वो हो निष्कामता लावे संतोष लावे धैर्य लावे ये समस्त सदगुण है इन सब का विकास करता जाए अंततः इन सब गुणों का अंतिम रूप है वैराग्य फिर वैराग्य आ जाए तो जब वैराग्य आ जाए तब अब ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं अब कहते हैं जो भी आगे करी प्रगट तब कर्म सुभा शुभ लाए योगाग्नि पर जलावे देखो तो दूध एक बार गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ी तो वो भी एक तप है और फिर अब मक्खन बन गया तो मक्खन को तपा करके घी बनाना है नहीं तो मक्खन से अगर दिया जलावा तो दिया नहीं जलेगा चटच छटका तो करेगा वो बुझ, बुझ जाएगा लेकिन अगर उसी मक्खन को अगर गर्म करके छान करके घी निकाल लें तो साफ साफ दिया जलेगा इसलिए उस मक्खन को गर्म करना पड़ेगा दिया जलाने के लिए मक्खन को गर्म किया तो जोग अगे नहीं करे प्रगट तब कर्म सुबह सुबह लाए अब उसमें सुबह शुभ उसकी ईंधन है जिससे की सुभा शुभ कर्म है वो जले और उधर जो है वो हो योगाग्नि प्रज्वलित हो माने जब तक तो शुभाशुभ कर्म का माने जितनी वासनाएं हैं ये शुभा शुभ कर्म है सब शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही जलने चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल अशुभ कर्म से छुटकारा ही नहीं शुभ कर्मों से भी छुटकारा समस्त जितनी प्रकृति है स्वभाव व्यक्ति का है उससे भी पार जाना पड़ता है इसलिए कोई कहता रहा मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव मेरी प्रकृति तो वो तो उसके लिए बंधन वही एक जंजाल है उसके लिए उसकी प्रकृति ही अपनी प्रकृति से भी व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ता है तो इसके लिए फिर तो उसको अपने शुभा शुभकर्म जो सब जलाने पड़ते हैं जलाने के मैं त्याग नीरे तो धीरे कर शुभा शुभ कर्म जो वो शांत हो जाए समाप्त हो जाए उनका जो भंडार भरा हुआ खत्म हो और योगाग्नि के माने क्या हुआ ध्यान योग करे अपने अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन करना जो है वो योगाग्नि है तो परमात्मा का जैसे जैसे स्मरण करते रहते हैं वैसे वैसे शुभाशुभ कर्म जो है वो क्षीण होते जाते हैं चित्र अधिक निर्मल होता जाता स्वच्छ होता जाता है और बस उसी के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगता है तो यहाँ ज्ञान को घी बताया वैराग्य जो है वो तो मक्खन है और उसी का वैराग्य का ही सार जब वैराग्य विरक्त होकर के अंतर में फूल करके अपने हृदय में परमात्मा का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ तो वो ज्ञान बन गया तो कहते हैं बुद्ध सिरा व्ञान घत और ममता अमल जर जाए ममता अमल जाए उसमें मक्खन में जो था मैल जो था वो ममता का था मैने वैराग्य है लेकिन फिर भी वैराग्य में तो जब तक ममता नहीं छूटेगी तो वैराग्य कैसे होगा लेकिन फिर भी व्यक्ति को वैराग्य में भी ममता हो जाती है कि मैं वैरग्र हूं तो उस ममता को भी छोड़ो जहां वैराग्य की ममता छूटी तब व्यक्ति को अपने आत्मभाव की प्राप्ति हो तो आत्मा का ज्ञान हो देखे कि आत्मा जो है इस प्रकार से परम शुद्ध निर्मल तत्व है उसको प्राप्त करे लेकिन ये ज्ञान जो है ये है परोक्ष ज्ञान है <सथ> बुद्धि सिरावे इस परोक्ष ज्ञान को बुद्ध सिरावे बुद्धि में ये ज्ञान एकत्र हो और धीरे धीरे करके कर वो स्थिर हो जड़ ज्ञान बने अपनी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान और फिर उसके बाद तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद ग्रह पाए अब इस विशद ग्रह को पा करके अब विज्ञान रूपनी बुद्धि क्या करे अब बुद्धि वही ज्ञान बुद्धि है फिर विज्ञान बुद्धि बने और फिर चित्र दिया भरी धरे दृढ़ समता बनाए और चित्त में जब अपनी बुद्धि को इस प्रकार से विज्ञान रूपनी बुद्धि को जब चित्त में स्थापित करे तब वो विज्ञान बने <coughs> माने जब जो, जो बुद्धि बहिर्मुखी बुद्धि है वो रहते हुए परोक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया वो तो ज्ञान है लेकिन वही बुद्धि जब चित्र में स्थापित हो गई और वो ज्ञान अपने अंदर अपना स्वरूप अनुभूत करके चित्त में अनुभूत होने लगा तो वो फिर विज्ञान बन गया तो इसके माना अब यहाँ एक क्रम और चल रहा है देखिए वर्णन करने की बड़ी चतुरता के साथ वर्णन होता है एक क्रम ये भी चल रहा है व्यक्ति धीरे धीरे करके बाई जगत से शरीर आया इंद्रियों में आया इन सबका उपरांता प्राप्त करता हुआ मन पर आया मन से उपराता प्राप्त करके बुद्धि में आया और बुद्धि से उपरांता प्राप्त करके चित्र में आ गया तो इस प्रकार से ये भी क्रम ज्ञान के लिए बाही जगत से क्रम क्रम से जो सूक्ष्म होते गए उनमें आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा तक परमात्मा तक पहुंचता है तो जब चित्र में पहुंच गए तो मानो के रूप में हो गया कि दीये में घी आ गया अब वो घी जो तैयार हुआ वो दीये में रख दिया गया अब दीये में रखा हुआ घी अब उसके लिए कोई घी थोड़े जलने लगेगा प्रकाश देने लगेगा उसमें चाहिए बत्ती रूई कपास उसकी बत्ती बनाओ और फिर उसमें ज्योति में प्रकाश दो ज्योति जले उसकी बत्ती की तब प्रकाश होगा तो अब कपास तैयार हुई रूई की क्या है तीन अवस्था तीन गुणते ही कपास होते हैं कार है। अब जैसे कपास होती है तो कपास में से बिनौले निकाल करके रूई तैयार करते हैं ऐसे यहाँ पर चार अवस्थाएं हैं चार अवस्थाओं में न, तीन अवस्था जो है वो तो बिनौले की तरह से है जागृत स्वप्नों से उन तीनों को हटा दो तो चौथी अवस्था जो बची वो तृतीय अवस्था है ये तृतीय अवस्था रूहि की तरह से है तीन ही अवस्थाओं के साथ में तीन गुण भी हैं तीन गुणों के कारण सत्रस तीन गुण है जागृता अवस्था वाले सत्य गुणी है सपना अवस्था वाले रजोगुणी है और शोषित अवस्था वाले तमुगुणी है इस प्रकार से मान लो तीन अवस्थाएं जो है तीन गुण वाली है तो बस तीन अवस्थाएं हैं तीन गुण है तो तीन अवस्थाएं गई तो तीन गुण भी गए व्यक्ति तीन ती त्रिनातीत कैसे बने जो तीनों अवस्थाओं से जहां पर पार निकलेगा तहां त्रिनातीत हो और वो अवस्था क्या है उसी का नाम तुरी है तुरी अवस्था में सत्र है न तमस है न रजस है तो तीन में से कोई भी नहीं सत्य तुरी अवस्था में तुरी अवस्था तीनों गुणों से परे है तीनों अवस्थाओं से परे है उस तुरी अवस्था में पहुंच गए तो ये तुरी अवस्था क्या है ये एक रुई है यह दृष्टान्त में रुई बन गई अब उस रुई को क्या करे कि तूल तुरिए तुरिए तुरी तुरी अवस्था तुल रुई रुई जो है तुरी अवस्था कर समारी पुनी बाती करे सुगा उसको संभाल करके संभाल करके मैंने उसकी कोनी बना करके लंबा करके हाथ से रगड़ करके फिर उसकी कड़ी बत्ती बना ले और बत्ती बना करके उसके घी वाले दिए में उस जैसे बत्ती को धर दे इसके माने इस तुरी अवस्था को चित्र में स्थापित करे चित्र रूपी दिया हो गया और उसमें विज्ञान रूपी बुद्धि हो गई और उसमें जो त्री अवस्था की जो है वो बत्ती बन के तैयार हो गई अब दिया तैयार है काफी यही <स्थास> विधि लेप तेज राशि विज्ञान में इस प्रकार से दिया करें। में तैयार करें करे ले तैयार करें दिया को तैयार किया इस प्रकार से <स्थास> दिया भी बन गया उसमें घी भी आ गया उसमें बत्ती भी आ गई सब तैयार हो गया अब तेज राशि विज्ञान में अब उसमें वो दिया होना चाहिए तेज रास होना चाहिए विज्ञान में अब विज्ञान में तो भी उसमें और तेज रास होना उसमें चमक जब उसकी ज्योति निकले वो उसकी चमक उसमें हो तो जाते ही जाके तो साथ पास जाते ही जितने मद इत्यादि जितने सलभ है जाकर के जल करके भस्म हो जाते हैं जैसे दीपक जला तो पतंगे आकर के उसके पास जल करके खत्म हो गए इसी प्रकार से ये अपने आत्मज्ञान में मद आदि जो है ये पतिंगे हैं काम क्रोध लोभ मत मल प्रपंच है ये सब पतिंगे हैं ये सब पतिंगे की तरह से जहाँ पर इस ज्ञान की अग्नि में जल गए स्वच्छ करके आत्म आत्मज्ञान में व्यक्ति स्थित हो गया एक बात यहाँ रह गई वो आगे बताते हैं कहते ये दीपक जला कैसे है जला सोह स्मृति वृत्ति अखंडा इसकी लौ जो है वो तेज रास लौ है वो सोहमस में है वो परमात्मा ही मैं हूँ जो सचिदान स्वरूप परमात्मा है वही मेरा स्वरूप है ये अब ये ये दीपक कैसे जलता है हुँ? दीप शिखा सोई परम प्रचंडा ये दीपक की शिखा यही है तेजो में इसी दीपक की शिखा में सब पतंगे जल करके समाप्त होते हैं लेकिन अब ये जानते हैं जैसे एक दीपक जल है तो दूसरा दीपक लाओ और उस दीपक को इस दीपक में लगाओ तो ये दीपक जलने लगे जलता हुआ दीपक उसमें लगाओ तो ये जलता हुआ दीपक को दूसरे दीपक में जलाना ये दृष्टान्त है कि जो पहले से परमात्मा ज्ञान व्यक्ता हो ब्रह्मनिष्ठ हो श्रोत्रीय हो ऐसे आचार्य के पास गुरु के पास जाकर के उपनिषदों के महावाक्यों का श्रवण करे तो आचार्य जो महावाक्य का उपदेश देता है वो मानो अपने दीपक को दूसरे दीपक में लगा करके ज्योत उत्पन्न करता है और वो कहता है तत्त्वम असि, तो आचार्य तो कहेगा कि, कि वही तुम हो तो जब उसने कहा वही तुम हो तो इसके माने उसने अपने ज्ञान की ज्योति उसमें जिसका की चित्र रूपी दिए में विज्ञान रूपी ज्योति विद्यमान था और उसमें तुरी अवस्था की रुई रखी हुई थी उस अवस्था को बता दे जिस तुरी अवस्था में अब तुम पहुंच गए हो यही परमात्मा है यही तुम्हारा रूप है ये उसने बता दिया तो ये महावाक्य की यहाँ आवश्यकता पड़ती है तो जब वो सुनता है तो उसे क्या अनुभव होता है कि अयम आत्मा ब्रह्म किसी जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं यही ब्रह्म है हुँ? फिर वो हो, अपने आप अपने आपका समझता है कि अहम ब्रह्मा तो ये मैं ही ब्रह्म हूं सब महावाक्य है इस प्रकार से एक आचार्य दूसरे शिष्य को वही आत्म तत्व का उपदेश करके उसके अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर देता है जो कि दीप से खास परम प्रचंडा वही समझो दीपक की शिखा है यहां पर आकर की ज्ञान की सातवीं भूमिका पूरी हो गई जहां व्यक्ति को ये अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूं मैं यही परमात्मा है ज्ञान हो गया ज्ञान की सात भूमिकाएं क्रम क्रम से एक के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं उन सात भूमिकाओं का वर्णन तुलसीदास तो जी ने इस क्रम से कर दिया जहां से शुरू किया सात्विक श्रद्धा से लेकर के वो ज्ञान की पहली भूमिका है पहली भूमिका को मैंने सुविक्षा इच्छा कहलाती सुविक्षा सुविक्षा जो है वो कि मैंने अब हम जो है वो कोई पवित्र सुंदर जीवन जिये उत्कृष्ट जीवन जिए इस प्रकार का विचार आया हम अभी तक संसार के चक्र में पाप ताप में पड़े हुए थे संसार बंधन में पड़े हुए थे इससे हमारा छुटकारा होना चाहिए इस प्रकार की जो इच्छा है उसका नाम शुभेच्छा है जब तक व्यक्ति के मन में यही नहीं आवे जब तक ये लगे कि हम जिस संसार चक्र में पड़े बड़ा आनंददायी है और इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है तब तक फिर वो ज्ञान और भक्ति वगैरह सब उसमें कुछ आती है वो बस उसी में जो जो उसको प्राप्त हो रहा है जो उसे सुख दुख अपने संसारी जीवन में हो रहे हैं, बस उसी में वो पड़ा रहे निकल नहीं सकता इसलिए सबसे पहले तो वहां से ये शुभेक्षा उसमें हो कि अब हम जो है इसको छोड़ के परमात्मा को प्राप्त करना है जीवन का उद्धार करना है तो पहली ज्ञान की भूमिका शुभेक्षा है जहाँ इसको बता दिया सात्विक शब्दाध्यन स्वयं जो हरि कृपा हृदय बसे आई ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो जब व्यक्ति का जीवन श्रेय मार्ग की तरफ चले प्रेम मार्ग में तो सभी भागते रहते हैं जो प्रिय लगता वही करते रहते हैं लेकिन जब श्रेय मार्ग में आवे तो भगवान की बड़ी कृपा है श्रेय मार्ग के द्वार में प्रवेश किया तो उसमें सबसे पहले श्रद्धा आ गई सात्विक श्रद्धा आ गई शास्त्रों में गुरु इत्यादि में प्रेम हो गया और उनको सुनने समझने की कोशिश करने लगे यहाँ से इसका जो है प्रवेश द्वार है प्रारंभ है यहाँ से ज्ञान का शुभेक्षा से और फिर जब उसने गाय ने इस प्रकार से जब तप इत्यादि करके हरे तिनके चरे और बछड़ा ब्याई और फिर उसने दूध दिया तो जो दूध हुआ वो जो है पात्र विश्वासा विश्वास रूपी पात्र में उसमें जो निर्मल मन उसका हो गया और वो उसका दूध में विश्वास रूपी पात्र में उसका दूध आ गया तो अब ये क्या हुआ ये परम धर्म अब आ गया तो पहले तो व्यक्ति धर्म का आचरण करे तो पहली तो भूमिका यही है शुभेच्छा स्वधर्म का पालन करे सामान्य धर्म का पालन करे निष्काम भाव से करे ये सब शुभे के अंतर्गत आ जाते हैं और फिर जब उसमें दैराग्य आने लगता है परमार्थ की तरफ उसका निश्चय हो जाता है कि हमें की हमें भौतिक सुख कीर्ति और स्वर्ग नहीं चाहिए परमार्थ की इच्छा उसके मन में आने लगती है तब उसकी दूसरी भूमिका है ये सुविचार है इसको दूसरे ज्ञान की दूसरी भूमिका को सुविचार कहते हैं इसमें व्यक्ति जो है उसका मन निर्मल हो करके परम धर्म की प्राप्ति करने के लिए करने लगता है अब उसको बता दिए ये दूध क्या इसको औट रहा है औट करके गर्म कर रहा है फिर उसको बाद जो है वो मर्द तो इत्यादि से जमा रहा है और फिर धी जामुन दे जमावे और दूध का जब दही बनता है तो ये ज्ञान की तीसरी भूमिका हो गयी इस भूमिका का नाम है ये तनमानसा तन मानसा के माने हो गया कि अब उसका अब वो अपने अंतर्मुखी हो गया है बहिर्मुखी के बजाय उसका मन जो है सूक्ष्म होकर के अंतर्मुखी मन हो जाए ये तन तनमानसा ज्ञान की तीसरी भूमिका है इसमें और उसके धीरे धीरे करके आंतरिक रूप से समत्त भाव आने लगे शांति हो जाए मन में निर्मलता आ जाए अंतर्मुखता आ जाए ये सब गुण उसके अंदर आ गए ये तीसरा गुण हो गया चौथी गुण जो है वो हो सत्वापत्ति है सत्वापत्ति में क्या कि जब उसने उसको दही को मथा और मथ करके मक्खन निकला यानी वैराग्य आ गया उसमें तो वो वैराग जो कि विमल वैराग्य है एक वैराग्य वैराग तो शुरू से चाहिए प्रारंभ से ही विषयों में ना सकती तैयारी तो प्रारंभ से ही चाहिए लेकिन यहाँ जो परम वैराग्य आ गया, गया कि मैंने अब वो बिल्कुल शरीर से प्राण से मन बुद्धि से संसार से विषयों से कहीं उसकी आसक्ति नहीं रही उनको सत्वासक्ति छोड़ करके एकमात्र परमात्मा प्राप्त करने का ही निश्चय कर लिया इस प्रकार की जो स्थिति उसे सत्वापत्ति कहते हैं तो वो चौथी भूमिका होगी सत्वापत्ति उसके बाद फिर जो ज्ञान जो है वो पांचवी भूमिका है विज्ञान जो है छठवी भूमिका है ज्ञान और विज्ञान हो गए ज्ञान को कैसे कहते हैं और भूमिका में असंशक्ति असंशक्ति मैंने वो संसार से अनासर की वैराग्य तो हुई गया और परमात्मा में मैं ही परमात्मा इस प्रकार के जैसा शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है वास्तव में वैसा ही परमात्मा है और उसी परमात्मा को हमें प्राप्त करना है ऐसा परोक्ष रूप का जो निश्चय है वैराग्य के, के द्वारा परम वैराग्य के, के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त करने का अपने अंतरतम से दृढ़ निश्चय है वो असम है और फिर जहाँ उसके चित्र में धीरे धीरे करके वो परमात्मा ज्ञान उदित होने लगा हृदय में प्रकाश आने लगा चित्र में पहुंच करके चित्र की वृत्तियां शांत होने लगी तो अब वो जो है वो हो उसका नाम है पदार्थ पदार्था भावना माने फिर वहाँ पर उसे दिखाई देने लगता है कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है परमात्मा के अति कहीं कुछ नहीं है अभावना पदार्थ के लिए अभावना ये वो जो है भौतिक जगत की जो विषय है वो कुछ नहीं है पदार्थ के माने अगर ये मान लें कि परमात्मा है तो पदार्थ भावना के माने वहां भावना के बजाय होगा भावना पदार्थ भावना के माने परमात्मा ये एकमात्र सर्वत्र है और कहीं कुछ नहीं है बस इस प्रकार की जो स्थिति है ये विज्ञान है विज्ञान में पहुंच करके एक परमात्मा ये सर्वत्र जगत तो परमात्मा का रूप जीव तो परमात्मा के परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं बस ये भावना आ गई तो ये विज्ञान रूप चित्र में आ गया बस इसी अवस्था में फिर उत्तरीय अवस्था में भी यही अनुभव होता है जब तुरी अवस्था में जागृत अवस्थाएं नहीं है तो उस अवस्था में एकमात्र अपनी सत्ता का जीवन अनुभव करता है देखता है कि एक चेतना ही सर्वत्र विद्यमान उसके कहीं कुछ नहीं है कुछ भी अनुभूति और नहीं होती परमात्मा एक सर्वत्र विद्यमान है इस परमात्मा का चेतना का तो अभाव नहीं होता बाकी सबका बाद हो जाता है उत्तरीय अवस्था हो गई अब उसके बाद में तुरी अवस्था में जो उसकी अनुभूति है सातवीं भूम का ज्ञान की जो है वो वो सोहम अश्मी अखंडा बत्ति है इसे तुरी अवस्था जिसे कहते हैं ये तुरी अवस्था है तो ये अवस्था की अनुभूति सोहमस्मी अस्मी अखंडा है इस <स्था> प्रकार से ये सात ज्ञान की भूमिकाएं हो गई यहाँ तक तो सात बता दिए अब देखें यहां से अब ये ज्ञान एक प्रकार से ज्ञान पूरा हो गया तुरी अवस्था में पहुंच गए आत्मा परमात्मा के एकत्र का बोध भी हो गया परमात्मा ही सर्वत्र है ये भी ज्ञान हो गया अनुभव भी ज्ञान हो गया ये सब बातें हो गई लेकिन इसके बाद में भी ऐसे ज्ञानी जो है व्यक्ति हैं अपरोक्ष ज्ञानी परमात्मा ज्ञानी ज्ञानी लोगों को तो ये कहना इसमें पहुंच करके व्यक्ति फिर निर्बाध हो गया अब उसके ऊपर कहीं कोई जो है वो बाधा पड़ने वाली नहीं जो कुछ विषय विकास संसार के मायाजाल थे वो साधना काल में ही थे और जहाँ आत्मभाव में व्यक्ति स्थित हो गया तो बस माया से अतीत हो गया तीनों गुणों से अतीत हो गया अब उसे कहीं कोई बाधा नहीं इस ज्ञान को प्राप्त करके सदा ही ज्ञान में रहता है फिर उसका ज्ञान समाप्त नहीं होता ये अपरोक्ष ज्ञान आत्मज्ञान कोई जो है कर्मजन्य वस्तु नहीं है ये ज्ञान जन्य है और इसका कभी विनाश नहीं होता ये सदा इसी प्रकार से रहता है लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं इस प्रकार का ये ज्ञान जो है इस ज्ञान में भी बाधाएं आ सकती है दो प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं एक तो आ सकती हैं सिद्धियों की बाधाएं सिद्धियां लालच गले देती हैं व्यक्ति को उसके लोग में अगर पड़ गया तो भी वो अपने ज्ञान से विचलित हो जाता है और दूसरी बाधाएं जो है वो हो इन्द्रिय भोगों की है वो भी आ सकती है फिर अगर ये दो बाधाएं ना हो व्यक्ति को तो फिर अपने ज्ञान में स्थित रहे तो ज्ञान के जो ग्रंथ है उनमें ये कहते हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से अवस्था में पहुंचे आत्मज्ञान आत्मा परमात्मा के अपरुक्ष का अनुभव कर ले तो उस समय उसी में दृढ़ रहने का अभ्यास करें जो कुछ थोड़ी बहुत उसकी वासनाएं शेष रह गई होंगी उसके इस ज्ञान में सदा निरंतर दृढ़ बने रहने से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे संचित कर्म समाप्त हो गए अब रह गए उसके जो है वो प्रारब्ध कर्म उस प्रारब्ध कर्म का ही प्रभाव उसके जीवन पे जो कुछ होता है वो दिखाई देता है लेकिन अगर, अगर अपने आत्मज्ञान में वो बना रहता है तो उसके प्रारब्ध कर्म भी कुछ काल में छीन हो जाते हैं और फिर अपने आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहता है शरीर बंधन से छुटकारा हो जाता है लेकिन तुलसीदास जी ये कहते हैं की इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में भी सावधान रहने की आवश्यकता है वो बताते है सोह सोहितिबती अखण्डा और दीप शिखा परम प्रचंडा अब कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा बस ये आत्मानुभव हो गया ये सोहमश्मी क्या है आत्मानुभव है और सुख सुप्रकाशा अब यहाँ पर सुख सुप्रकाशित होता है मन आत्मा का जो सुख है व्यक्ति को अनुभव में आने लगता है अब उसे दिखाई देता है कि सबसे अधिक आनंद आत्मा का है आत्मा आनंद सिंधु है <coughs> सर्वत्र जो आनंद जितना भी छोटा मोटा बूंद बूंद वर आनंद नहीं समुद्र के समान जो है खा अन आनंद की राशि है वही आत्मा है उसी का वो उस आनंद का अनुभव करता वहां है वहाँ विश्राम है शांति है अभय इस प्रकाश उसमें स्थित होता है तब भवमूल भेद भ्रम नाशा तब जो भवमूल संसार सागर की जो जड़ भेद और भ्रम है वो समाप्त हो जाता है भेद के माने मेरा तेरा करके भेद ये सब समाप्त हो जाते हैं और भ्रम समाप्त हो जाता है कि ये जगत सत्य है ये जीव ही सत्य है ये शरीर ही सत्य है ये भ्रम है ये सब समाप्त हो जाते हैं फिर तो से दिखाई देता है परमात्मा ये सत्य है वही अपना स्वरूप है और जो मिथ्या से मिथ्या हो गया उसके ये जैसे कि भ्रम के नष्ट होने के लिए तू दूसरी जगह जैसे ये कहा कि देखो ये अविद्या है अज्ञान है ये ज्ञान को आवृत किए हुए ढके हुए जहां ज्ञान का आवरण हटा तहा उसको जो है ज्ञान की प्रतीत हो गई जैसे आकाश से सूर्य का आवरण हटा तो सूर्य का उदय हो गया सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगा इस प्रकार से जहाँ अदिद्या का आवरण हटा तहाँ भ्रम समाप्त हो गए अंधकार मिट गया और सूर्य का प्रकाश हृदय में जैसे उदय हो गया इस प्रकार से ज्ञान प्रकाशित हो गया तब मूल भेद भ्रमनाशा और प्रबल अविद्या कर परिवारा अविद्या समाप्त हो गई तो अविद्या का परिवार भी समाप्त हो गया जब अविद्या नहीं तो अविद्या के परिवार में अविद्या के साथ ही मोह आदितम तब पारा मोह आज जितने काम क्रोध आज जितने विकार थे ये सब उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं जब तक अविद्या रहती है तभी तक काम क्रोध आदि रहते हैं रागदेश रहता है मेरा तेरे का भाव तभी तक रहता है जब तक कि व्यक्ति को अविद्या है अज्ञान है अहंकार आदि तभी, तभी तक रहते हैं जब तक अविद्या है जहां विद्या मिट गई आत्म स्वरूप की प्रकाश हो गया आत्मा का ज्ञान हो गया तहां ये सारे भेद भ्रम सब मिट गए मोह आदि भी सब समाप्त हो गए फिर तब सोई बुद्धि पाये उजी तब कहते अब उजेला अवस्था जब प्रिय अवस्था प्राप्त हुई और ये सभी इस प्रकार के काम सब समाप्त हो गए आत्मज्ञान ज्ञान आत्म चेतना का प्रकाश उदय हुआ तब उस प्रकाश में फिर वो हो ये अपने हृदय की जो ग्रंथि है तब वो खुली जाती है तब कह तब सोई बुद्धि आरा उजियारा उह बैठी ग्रंथि उ तब अपने हृदय में बैठ करके बुद्धि उस गाट को खोलती है मैंने ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के प्राप्त करने के बाद में कोई गांठ बाकी बच गई अब गांठ बच बचने का है कि बस ये जो है जड़ चेतना ही गिर पड़ गई ये पहले बताई थी यही गांठ का खुलना है तो जब उसे अपने आत्मा स्वरूप का शुद्ध सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया कि आत्मा शुद्ध स्वरूप है सतस्वरूप है यही आत्मा कर है तो फिर उसको ये भी समझ में आ जाता है कि जो शरीर प्राण मन बुद्ध जिन्हें हम अपना स्वरूप समझ रहे थे वो सब आत्मा है वो अपना स्वरूप नहीं है ये आत्मा ही है, ये शरीर आदि तो माया करते हैं जड़ है ऐसा करके उसको समझ में आने लगा तो ये ये ग्रंथ का खुलना है जड़ जा करके दिखाई देने लगे चेतन चेतन करके दिखाई देने लगे और जड़ भी चेतन के अधीन दिखाई देने लगे कि चेतन प्रधान है और जड़ उसी से उत्पन्न है और उसी के अधीन है ये दिखाई देने लगा तो समझो हृदय की काठ खुल गई <coughs> अब वैसे तो सत्य बात तो अब इसके अनुसार ये हुआ कि परमात्मा एकमात्र सद वस्तु तो वही मुख्य है वही प्रधान है वही एक है ही है और उसी की शक्ति है जिससे कि माया जिससे कि नाम रूपात्मक जड़ जगत की उत्पत्ति होती है अब जड़ जगत की उत्पत्ति हुई तो अब भेद बुद्धि में आने लगा एक परमात्मा है और एक जगत है एक चेतन है एक जड़ है ये भेद बुद्धि हो गई अब इस भेद बुद्धि के बाद भी फिर क्या हुआ अज्ञान और प्रगाढ़ हुआ तो फिर व्यक्ति को जगत ही दिखाई देने लगा परमात्मा की भूल परमात्मा जैसा कुछ है नहीं एकमात्र जगत है और वही सत्य है और तो जीव भाव भी अपना आप करके वही सत्य है ऐसे लगने लगा तो ये अविद्या की पक्की गांठ हो गई कि मन एकमात्र जगत ही है परमात्मा कुछ नहीं है तो इस गांठ के खुलने के लिए पहले क्या चाहिए कि जगत ही सब कुछ नहीं है जगत का रचयिता ईश्वर भी है ईश्वर और जगत ये दो हैं तो एक गांठ तो ये खुली कि जगत ही सब कुछ और कुछ है ही नहीं एक गांठ तो ये खुले की जगत ही सब कुछ नहीं है जगत है और जगत का स्वामी परमात्मा है भगवान है ये दो वस्तुएं हैं पर तो दूसरी गांठ क्या है ये कि ये दो हैं ये भी एक गांठ है दो को एक करो परमात्मा ही एकमात्र सद वस्तु है ये जगत उसी के अधीन है उसी से उत्पन्न हुआ है उसी पर आश्रित है उसी में लीन हो जाता है और ये जगत परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है इस प्रकार का जो गोद आया ये दूसरी गांठ खुल गई उसके बाद ये परमात्मा अद्वैत रूप से परमात्मा एकमात्र रह गया वो हृदय की गांठ खुल गये अब देखो किस प्रकार से हृदय की गांठ